जब से सुना गीत तुम मेरे गाओगे नए नए नित छंद बनाकर लाती हूं जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे नई नई नित बंधनवार बंधाती हूं इन नैनों में नए सपन का मेला है सतरंगी ये चाह हृदय में मुस्का कैसे काटू पंख कल्पना के सुंदर मन की सोन चिरया देखो अकुलाती जब से सुना प्राण पर मेरे छाओगे नए नए नित मादक सपन सजाती हूं जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे नई नई नितबधन वार सजाती हूं नई नई नितबंधनवान बनाती हूं चौराहे पर खड़ी हुई हूं सोच रही पता नहीं तुम किस पथ पर होकर आओ मैं दीवानी बनी तुम्हारी जग कहता सांवरिया इस पागलपन को दुल रहा जब से सुना अजाना पथ अपनाओगे डगर डगर पर दीपक रोज जलाती हूँ जब से सुना द्वार पर मेरे आओगे नई नई नितबंधनवार बंधाती हूँ कब आ जाए अतिथि किस मार्ग से आ जाए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 वेदना से मृ रह नयन की भाषा है अनजान व्यक्त से उड़ते मेरे गान बड़े ही असमंजस में प्राण व्यवस्था का सांझ की बेला बहुत अधीर सा फिरता मंद समीत घुटन भर भर जाती है पीर कसक्ति किससे बात कहू आज में किसका साथ कहूं कहो मैं किसके साथ बहू प्रार्थना ऐसे निवेदन